जानेगा तुस्को सृढ़ु सुन ज्ञान सक्षा यज्ञा ने ज्ञात पदछेद ज्ञानम तेहम स इदं न इह द अवशिष्यते यूये अन्वयस्त अहम् मैं ते तेरे लिए इदं इस लिएदिज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान तत्व ज्ञान को अशेषतः संपूर्णतया वश्यामी कहूंगा जिसको ज्ञातवा जानकर यह संसार में भूय फिर अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्यम जानने योग्य न अवशिष्य थे शेष नहीं रह जाता सिद्धये मनुष्या तत्व पदछेद मनुष्याण सहस्रेशि सिद्धये सिद्धए अपि अम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 खमनो अहंकार प्रकृति भूमि आप अनल वायु खमन बुद्धि अहंकार प्रकृति अयमित प्रकृति में जीवभूता अपरा मे पीवभूता महाबा ययाद धार्य जगद अन्वय भूमि पृथ्वी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 आठ प्रकार से भिन्ना विभाजित में मेरी प्रकृति प्रकृति है इयम यह आठ प्रकार के भेदों वाली तू तो अपरा अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और महावाहो महाबाहो इत इससे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 कृत्न संपूर्ण जगतः जगत का प्रभव तथा प्रलय प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ मत् परतरम न किचिदस्ति धनंजय मयि सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगड़ाइव परेद मत् परतरम न कि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगड़ा अन्वय शब्दारनं धनंजय मत् मुझसे अन्य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 शशि के प्रणव सर्वेदेश अन्वय एवं शब्दार्थ कौंते मैं अपसु जल में रस रस हूँ शशि सूर्यो चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश अस्मि सर्व सर्वेदेश संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार हूँ खे आकाश में शब्द शब्द और नृषु पुरुषो में पौरुषम पुरुष पुण्यो गृथिव्या विभावसो अस्मि द्य गंध अस्मि तेजन तपस्पस्न्वय इयम् श्रद्धा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 जीवनम, जीवन हुँ, क्या? और तपस्विसु तपस्वियों में तप तप अस्मी बीज मामभूता विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतास्मी तेजस्तेजस्वी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 तेजस्व का तेज तेज अस् बल बलवता हम कामरागविवर्जितम् विवर्जित भूतेषु विरुद्ध भूतेष् कामोस्मी भरतर्स परेद बलम बलवता चहम कामराग विवर्जित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 बल अर्थात सामर्थ्य हूँ च और भूतेशु सब भूतों में धर्म विरुद्ध धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम काम अस्मि हूँ ये चै सात्विक भाव आ राजशास्ताम मत् एवति न तो मयी पदछेद ये चविक भावा राजमस मत्ति न तो अहम तेजु ते मयी अन्वय एव और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 िभुमय भाव एम जगत् मोहित नीजाति मेभ्य परम पदछेदि गुणमय भाव एम जगत मोहितम न अजाति मेभ्य परम अव्यय अनुमय एवं शब्दार्थ शुद्धार्थ गुण है, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस ए इन त्रिभी तीनों प्रकार की भाव है, भावों से इदम यह सर्वम सारा जगत संसार प्राणी समुदाय मोहितम मोहित हो रहा है इसलिए एभ्या, इन तीनों गुणों से परम परे माम अव्ययम अविनाशी को न नहीं अभी अभिजाना जानता दैवी शेसा गुणमई मम माया दुरतया प्रपद्यन्ते दैवी हिशा गुणमयी मम मायादुरत्यया ए प्रपद्यन्ते मूरत प्रपद्यमे तरवय श्रद्धा क्योंकि कैशा यह दैवी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी, त्रिगुणमयी मम मेरी माया माया दुरत्यया बड़ी दुस्तर है परंतु ये जो पुरुष केवल माम मुझको एव ही निरंतर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 मृत ज्ञा आसुरम भाव आश्रिता परेद न मकृति नूढ़ा प्रपद्य नाधमा मृत ज्ञा आसुरम भाव आश्रिता अन्वय शब्दार्थ मायाया माया के माया माया द्वारा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 नहीं प्रपद्य भजते चतुर्विधा भजंते आरतो सुकृतिनोर्जुन आरत जिज्ञासी ज्ञानी चर्तर्षभ पदछेद चतुर्विधा माम मना सुकृति अर्जुन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 भजन थे, भजते हैं। ते शाम ज्ञानी नित्योपता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी न्योत्यर्थम् अहम् साचा मम प्रिया। परछेदा। ते शाम ज्ञानी नित्योपता एक भक्ति विशिष्यते, प्रिया ही ज्ञानी न्या अत्य अहम सह मम प्रियवय शब्दार्थाम उनमें नित्य युक्त नित्य मुझमे एक भाव से स्थित एक भक्ति अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी यानी भक्त विशिष्टते उत्तम है की क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी न ज्ञानी को अहम मैं अत्यार्थम, अत्यंत प्रिय अत्यथम और स वह ज्ञानी मम मुझे अत्यंत प्रिय प्रिय है उदाराह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 मतम मत है ही क्यूँकी सह वह युक्तात्मा मदगत मनबुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तम अति उत्तम गतिम गति स्वरूप माम मुझमें एव ही अस्थित अच्छी प्रकार स्थित है बहु नाम जन्म वासुदेव ज्ञानवान् माम् प्रपद्यते से सर्वमिति सर्व महात्मा दुर्लभ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 काम तैहतना प्रपद्यता शब्दा तैह, तैह ते उन उन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 आस्था धारण करके अन्य अन्य देवताह, देवताओं को हैं, पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा तस्चला यम या तनु भक्त श्रद्धा अर्चित तस्त अचलामी अहम अन्वय एव श जो जो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 उस देवता का आराधनम पूजन की करता है क्या और तत उस देवता से मया मेरी द्वारा एवं ही विधान किए हुए तान उन कामान इच्छित भोगों को ही निसंदेह लभते प्राप्त करता है अन्तवत् फल तदव्यलधसा देवान्द्यजो यभक्ता पदछेद अन्तवत् फल तम तवती अल्प मेधसा देवान्दयज या मदभक्ता शब्द पर अल्पबुद्धि वालों का तत वह फल फल अंतवत नाशवान्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 अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं अव्यक्त व्यक्तिमा मेम बुद्धयजान मयुतमेद अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मे मन्यन्ते परम भाव अजान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 न हम प्रकाश मूढ़ोम नोको मज्यय पदक्षीद लोको प्रकाशमा मूढ़ अयम न प्रकाशः अयम् लोकः लोक अजम् अव्ययम्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 वर्तमान चाजुन भविष्या पदछेदेद अहम सम वर्तमानी अर्जुन भविष्या चूता वेद न कचन अन्वय एवं शब्द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 इच्छा द्वेष इच्छावेशत्थेन द्वंदमोहन भारत सर्वूतानी समोहम सर्गे यति परंतप अन्वय एव शब्दार भारत भरतवंशी परंतप अर्जुन सर्गे संसार में इच्छादेशत्थेन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 ोहक्तावय तो, पर निष्काम भाव से पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाली ईशाम, जिन जनानाम पुरुषों का पापम पाप अंतगतम नष्ट हो गया है ते वे द्वंद मोह राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ व्रता दृढ़ निश्च भक्त माम मुझको सब प्रकार से भजन्ते, भजते हैं। जरा मरण मोक्षा माश्रित यत ते ब्रह्म तद विदुह कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलेद जरा मरण मोक्षा आश्रित्य ये ते ब्रह्म सत्नम अध्यात्म कर्म चन्वयस्वी शब्दार्थ ये जो माम मेरे आश्रित्य शरण होकर जरा मरण मोक्षा जरा और मरण से छूटने के लिए यतंती यत्न करते हैं ते वे पुरुष ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्मम अध्यात्म को च तथा अखिलम संपूर्ण कर्म कर्म को विदु जानते से सा दु प्रयाण काले चम ते विदु युक्त चेतस सा पदछेद साधीभूता दम साधी ये विदु प्रयाण काले चम ते विदु युक्त चेतस अनवय एवं शब्दार्थ ये जो पुरुष साधी भूताधि दैवम अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा साधी यज्ञ अधि यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप माम मुझे प्रयाण काली अंत में अपि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 उपनष्त्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योग सप्तमोध्याय